श्री रामकृष्ण वचनामृत नौ सितंबर अठारह सौ परिच्छेद बावन विश्वास चाहिए श्री रामकृष्ण मणि से साहास्य अच्छा नरेंद्र कैसा है मणि जी बहुत अच्छा है श्री रामकृष्ण देखो उसकी जैसी विद्या है वैसी ही बुद्धि भी है और गाना बजाना भी जानता है इधर जितेंद्री भी है कहता है विवाह न करूँगा मणि आपने कहा है जो पाप पाप सोचता रहता है वही पापी हो जाता है फिर वह उठ नहीं सकता मैं ईश्वर की संतान हूँ यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है श्री राम के हाँ विश्वास चाहिए कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है कहता था मैं एक बार उनका नाम ले चुका अब मुझ में पाप कहाँ रह गया मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूँ हलधारी ने कहा था अजामिल फिर नारायण की तपस्या करने गया था तपस्या न करने पर क्या उनकी कृपा होती है केवल एक बार नारायण कहने से क्या होगा यह बात सुनकर कृष्ण किशोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने आया था उसने हलधारी की ओर फिर एक दृष्टि भी नहीं फेरी हलधारी का बाप बड़ा भक्त था स्नान करते हुए कमर भर पानी में जब वह मंत्र पड़ता था रक्त वर्ण चतुर्मुखम आदि कहते हुए ध्यान करता था तब उसकी आंखों से अनर्गल प्रेमासूबह चलते थे एक दिन एड़ेदा के घाट पर एक साधु आया बात हुई हम लोग भी देखने जाएंगे हलधारी ने कहा उस पंचभूतों के गिलाफ को देखकर क्या होगा इसके बाद कृष्ण किशोर ने यह बात सुनकर कहा था क्या साधु के दर्शन से क्या होगा ऐसी बात भी उसके मुँह से निकली जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम नाम का जप करते हैं उनकी देह चिनमय होती है और वे सब चिनमय देखते हैं चिनमय श्याम चिनमय धाम उसने कहा था एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर सौ बार के संध्या करने का फल होता है जब उसके एक लड़के की मृत्यु होने लगी तब मरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी कृष्ण किशोर कहता था उसने राम का नाम लिया है उसे अब क्या चिंता है परंतु कभी कभी रो पड़ता था पुत्र का शोक वृंदावन में उसे प्यास लगी थी मोची से उसने कहा तू तो शिव का नाम ले उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया उस तरह का आचारी ब्राह्मण होकर भी उसने वह पानी पी लिया कितना बड़ा विश्वास है विश्वास नहीं है और पूजा जब संध्याधि क्रम करता है इससे कुछ नहीं होगा क्यों जी मास्टर जी हाँ राम कृष्ण हहा गंगा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं मैंने देखा है उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं किसी की विधवा बुआ कह रही है बहू मेरे बिना रहे दुर्गा पूजा नहीं होती मैं न रहूं तो श्री मूर्ति भी सुडौल न हो घर में शादी बाह ब्याह कुछ हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है नहीं तो अधूरा रह जाए फूल सैया का बंदोबस्त कत्थे के बगीचे की तैयारी सब मैं ही करती हूँ मड़ी जी इनका भी क्या दोस्त क्या लेकर रहें श्रीराम सहास्य छत पर ठाकुर जी के लिए घर बनाया है नारायण की पूजा हो रही है पूजा का नैवेद्य चंदन यह सब तैयार किया जा रहा है परंतु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती क्या पकाना चाहिए आज बाजार में कोई अच्छी चीज नहीं मिली कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था वह लड़का मेरा चचेरा भाई है चोरे तेरी वह नौकरी है ना और मैं अब कैसे कहूँ मेरा हरी चल बसा बस यही सब बातें होती है देखो भला ठाकुर जी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें बड़ी जी अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है आप जैसा कहते हैं ईश्वर पर, पर जिसका अनुराग है उसे अधिक दिनों तक पूजा और संध्या थोड़े ही करनी पड़ती है